जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात संद वही बात कहेंगे देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के पूरे हुए हैं आपसे अर मान जिंदगी के हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी की स्वाप नमस्कार, नमस्कार। हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें की थी उन लोगों के बारे में और उन चीजों के बारे में जिन्होंने मेरे जीवन पर ऐसा प्रभाव डाला जो आ, मतलब यही कहूं कि थिंग्स दो इंफ्लुंस्ड मी एंड शेप्ड मी इन वेट आई एम टूडे तो देखिए अब इसकी जब हम बात करने आते हैं ना तो आप सबसे पहले जो हमने आज जिस गीत से शुरुआत किया है आप उस गीत पर एक नजर डालें। मुझे कभी कभी लगता है कि वो गीत मुझे बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करता है उसका कारण क्या है यह तो मैं नहीं बता सकता मगर मैं डेफिनेटली उस गीत को गाने वाले जो पात्र है उसकी तरह जहर खाने वाला नहीं हूं मगर हा हमेशा से मेरी तमन्ना ये रही है कि बात ऐसी की जाए जो सामने वाले को पसंद आए तो अब देखिए दूसरे को पसंद आने वाली बात कहने के कई कारण हो सकते हैं पहला कारण जो सबसे बड़ा हो सकता है वो तो है रण छोड़ यानी कि आप किसी भी हालत में कॉन्फ्लिक्ट में भरोसा नहीं करते आप नहीं चाहते कि किसी किस्म के भी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया जाए तो भैया अगर आप सामने वाले से सहमत होते रहेंगे एग्री करते रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही नहीं है या दूसरी कारण यह हो सकता है कि आप अगर सामने वाले को ऊपर उठाना चाहें देखिए ऊपर उठने के दो ही तरीके होते हैं या तो अपने सामने वाले को नीचे गिरा दीजिए या अपनी लाइन बड़ी कर लीजिए तो जब आप उसकी बात से सहमत हो जाते हैं यानी कि जब कहते हैं कि भाई जो तुमको पसंद है वही बात पसंद करेंगे तो इसका मतलब सीधा होता है कि मैंने आपको आगे बढ़ने का यानी अपनी लाइन लंबी करने का मौका दे दिया है तो अब यह बात मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार ये इन्फ्लुएंस मुझ पर कहां से आया साहब आपको सच बताऊं कभी कभी मुझे लगता है कि ये इन्फ्लुएंस मुझे अपने परिवार में बड़े होने के जब एहसास दिलाया गया तब वहां से आया क्यों? क्योंकि मुझको यह समझाया गया कि तुम बड़े हो तो छोटे की गलती को माफ कर देना चाहिए तो अब भैया हम तो परिवार में बड़े थे यानी परिवार मतलब भाई हमसे छोटा तो हमारा एक भाई ही था ना तो अब हम चूंकि परिवार में बड़े थे तो जब भी भाई के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो उसका सुलझाव सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता था या तो भाई के पिटाई कर दे या भाई से पिट जाएं मगर हमारे माता पिता ने एक तीसरा तरीका भी सिखाया उन्होंने कहा कि तुम बड़े हो ये सोच के मान जाओ मुझे बचपन की कुछ बातें जो कि हमारे बुआ ने मौसी ने इन लोगों ने जो बताई उसके हिसाब से ये होता था कि मतलब एक कहानी जैसा है वो ये बताया जाता है कि जब भाई ने मेरे घुटनों पे चलना सीखा तो उस वक्त तक मैं शायद तीन साल का था या साढ़े तीन साल का था तो होता ये था कि वो घुटनों के बल चलता हुआ आके जो चीज भी मेरे पास होती थी उसको वही चाहिए होती थी तो वो ले लेता था अब साहब ऑब्वियसली मैं जाहिर है कि शायद बचपन में उससे वापस छीनता होऊंगा उस चीज को तो नतीजा ये होता था कि उस चीज को वापस खींचने के चक्कर में झगड़ा हो जाता था जब झगड़ा हो जाता था तो वो छह आठ महीने का बच्चा या साल भर का बच्चा जो था वो रोने लगता था जब वो रोता था तो ऑब्वियसली माँ पिता या कोई ना कोई बड़ा आता था और वो आकर के पहली बात जो कहा करते थे वो ये थे कि भाई वो छोटा है उसकी बात मान लो उसको दे दो मुझे लगता है सॉरी मुझे लगता है कि शायद वहां से मैंने ये गुण या अब इसको आप अवगुण या कमजोरी कहिए इसको अपना लिया और मैं मौके दर मौके एक्सेप्ट करने लगा कि ठीक है अगर तुमको चाहिए तो तुम ही ले लो मतलब उस देने में अपनी नाराजगी व्यक्त करता था यानी कि मेरे बताया यह जाता है कि जब मैं कोई सामान वो मुझसे मांगता था मसला मेरे हाथ में कोई टॉफी है या कोई खाने की कोई चीज़ है या खेलने की कोई चीज़ है और वो मुझे देनी ही पड़ती थी तो मैं सीधे उसको फेंक देता था ताकि उसको लेने जाने में उसे भी थोड़ी तकलीफ हो और वो तो बच्चा था तो उसको कोई मतलब उसमें कुछ शर्म नहीं आती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि यार ये फेंक रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ी मेरी बेजती कर रहे हैं तो वो मैं मान जाता था और वो अपना सामान लेके खुश हो जाता था अब सवाल ये है कि आज की जिंदगी में अगर आप इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो क्या ये इसको बाइंग पीस कहा जाएगा यानी कि अगर आज के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में यू स्टार्ट गिविंग अप और यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग वट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू तो विल इट बी ट्रीटेड एज बाइंग पीस कभी कभी मैं आपको सच बताऊं बैंक की नौकरी में यह बात जो थी बहुत स्वीकार्य नहीं होती क्योंकि वहां पर यह कहा जाता था कि साहब आप को फर्मनेस दिखाने की जरूरत है फर्मनेस का मतलब जो भी निर्णय आपने लिया है वो निर्णय पर दृढ़ रहना है यू कैंट चेंज दैट निर्णय मगर साहब मैं आज भी इस बात के लिए आ, मतलब क्या उसको कह सकता हूं मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है कि निर्णय जो भी लिए जाते हैं वो परिस्थिति यानी कि काल और स्थिति के हिसाब से लिए जाते हैं और और यदि चाहे चाहे काल बदल जाए और चाहे स्थिति बदल जाए जाए स्थिति आपको निर्णय बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए मैं अपने लिए बता रहा हूं कि मैं ये बात समझता था और मैं आज भी समझता हूं अब यदि आप मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं तो आप मुझको बता सकते हैं और नहीं तो कम से कम अपने डिसीशन मेकिंग स्टाइल के बारे में आप सोच सकते हैं कि क्या आपने जब निर्णय लिए तो उसको उस पे आप दृढ़ यानी काल और परिस्थिति बदलने के बावजूद आपको लगा कि आपका लिया हुआ निर्णय ही चलना चाहिए या कभी आपने मेरी तरह से जिसे तथा कथित रूप से पीस बाई करने की भी कोशिश की मैं नहीं जानता हूं आपने क्या किया मगर मैं आपको अपने ऊपर जो इन्फ्लुएंस हुए हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें से एक मेरे जो व्यवहार का पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपर ये इन्फ्लुएंस हुआ है अब साहब चूंकि थोड़ी सीरियस बात हो गई तो आपको एक आ, मतलब एक प्रैक्टिकल टिप भी दे दू यहां पर वो क्या बोलते हैं साहब कि इसको कहते हैं कि जिसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ मैं बट दिस इज नो कॉमेडी जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और आप भी उसको सीरियसली लीजिए मगर हमारे कुछ दोस्त हैं जो इसको थोड़ा नॉन सीरियसली भी लेंगे देखिए साहब आप किसी भी व्यक्ति की यदि प्रशंसा करना चाहें तो आपके पास प्रशंसा करने के कई तरीके हो सकते हैं आप एक छुपी हुई प्रशंसा कर सकते हैं आप खुली प्रशंसा कर सकते हैं आप प्रश्नवाचक रूप में प्रशंसा कर सकते हैं मतलब उसे पूछ लीजिए भैया आपकी तारीफ कर दूं क्या बुरा तो नहीं मानेंगी ओहो यहां तो राज खुल गया मानेंगी हां मैं व्यक्ति से मेरा मतलब दूसरे पक्ष वाले व्यक्ति से है तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आप यह सब तारीफ तो कर सकते हैं मगर उस तारीफ करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा देखिए हर चीज में दो बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है तो पहली बात तो यह कि भैया बात करने के तरीके यानी बात करने की बात शुरू करने का तो कोई मौका होना चाहिए ना आखिरकार बात शुरू कैसे की जाए एक और दूसरी बात ये कि जब आपने बात शुरू कर ही दी तो मौका कैसे निकाला जाए कि जो आप तारीफ़ करें उसको सीरियसली ले कोई आदमी तो साहब मैं दोनों बातों पर आपको बताता हूँ जो मैंने मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़े उनके नतीजे के तौर पे मैंने जो सीखा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये तरीके मैंने कैसे सीखे यानी कि मेरा ये जो व्यवहार में देखिए मैं ये मत अभी मेरे कुछ दोस्त लोग अभी से ही हंसने लगे मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये जो व्यवहार जो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही टॉप सीक्रेट व्यवहार है तो मैं अपने राज तो नहीं खोलूंगा आपके सामने मगर हां आपको कुछ हिंट अवश्य दूंगा तो साहब देखिए मैंने कहा बात शुरू करने के तरीके भैया बात शुरू करने का तरीका यह है कि सामने वाले व्यक्ति से सीधे कुछ मत कहिए यानी उसके बारे में बात मत कहिए। उसके किसी चीज के बारे में बात करिए जैसे मसलन अगर आपके सामने वाला व्यक्ति अपना कुत्ता लेके जा रहा है तो साहब कोशिश करिए कि आप कुत्ते से बात करें और अब आप समझ लीजिए कि कुत्ते से जब आप बात करेंगे तो साथ वाला जो व्यक्ति है वो भी आपसे बात करने के लिए शायद पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे या चौथे दिन तो तैयार हो ही जाएगा और साहब बातें करने के लिए पहली बात सबसे जरूरी यह है कि शब्दों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए यानी कि आपको साइलेंट लैंग्वेज आनी चाहिए नहीं यहां पर मेरा मतलब साइन लैंग्वेज से नहीं है यहां पर मेरा मतलब है कि आपको चुपचाप अपने एक्शन से यह दिखाना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हैं अब आपकी रुचि अभिव्यक्त तो होनी चाहिए अब सवाल यह है कि खाली रुचि अभिव्यक्त तो होने से काम नहीं चलेगा अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि बहुत लोगों की रुचि है तो आपके अपनी रुचि दिखाने से कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको यह भी प्रयास करना है कि आपकी रुचि के साथ साथ उसकी रुचि भी आए यहां पर रुचि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है यह मैं आपको बता दू तो अब सवाल यह उठा कि भैया यहां पर आपको साइलेंट बात शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा तो साहब पहली बात यह कि साइलेंट और प्रयास और दूसरा मुद्दा यह है कि ये इसी पहले मुद्दे का हिस्सा है कि आप जब अपना इंटरेस्ट शो करें तो ऐसा प्रयास करिए कि सामने वाले का भी उसमें कुछ प्रश्न या इंटरेस्ट उठे अब आपको एक, एक उदाहरण दे रहा हूं मामूली सा उदाहरण मैं अक्सर नीचे अपने बिल्डिंग में वॉक करने के लिए जाता हूं अब देखिए आपको मालूम है कि मेरी उम्र तकरीबन सत्तर पहुंच रही है तो उम्र सत्तर रंग काला बाल सफेद और मोटा शरीर तो अगर कोई व्यक्ति कहीं अंधेरे में देखेगा तो थोड़ा भयावह तो नजर ही आएगा ये सब मेरे हिसाब क्या है कि एक महिला अपने साथ दो छोटे नन्हे बच्चों को लेकर के उनको टहलाने निकलती हैं अब साहब देखिए हम तो मतलब ये हालत है देखिए हम सत्तर की उम्र में हम किसी महिला महिला पे नज़र नहीं डालते मगर इत्तेफाकन हुआ ये कि वो महिला अपने बच्चों को कुछ खिलाती भी जा रही थी भैया जब उन्होंने हमको आते देखा तो उन्होंने अपने बच्चों को कुछ इशारा किया और इशारा करके मेरी तरफ दिखाया और साहब तो बच्चों ने डर के मारे शायद अपना मुंह खोल दिया और उन्होंने बच्चों के मुंह में खाना ठूस दिया हमें हमने ये घटना होते हुए देख ली उनको पता नहीं था कि हम देख रहे हैं हम साहब देखते हुए निकल गए थोड़ी देर के बाद वो महिला फिर हमसे टकराई टकराई मतलब हमको दिखाई पड़ी और उन्होंने फिर अपने बच्चों को दिखाया कि भैया ये देखो और जो भी कुछ उनसे कहा हो मतलब हम तो यहाँ की लोकल भाषा भी नहीं समझते उन्होंने कुछ कहा और साहब बच्चों ने चुपचाप अपना मुंह खोल दिया और खा लिया तीसरी बार जब उन्होंने फिर वही हरकत की तो साहब उनके एक बच्चे ने तो खा लिया और दूसरे ने अपना मुंह बंद कर लिया साहब हमने कहा यार अब ये जो है मौका है देखिए यहां पर आप मेरे नियत पे कोई शक मत करिएगा मैं शुद्ध रूप से केवल बच्चों को ही प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था प्रभावित भी नहीं बेसिकली तो डराने का प्रयास कर रहा था तो साहब उस बच्चे को सामने जाके मैं खड़ा हो गया वो बच्चे ने जब मुझे खड़ा देखा तो उसने चुप करके मुंह खोल दिया और उसके साथ जो महिला थी उन्होंने उनको खिला दिया मैं जानता नहीं कि वो महिला उसकी माँ थी बहन थी कौन थी मैं नहीं जानता मैं दादी नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो डेफिनेटली दादी मटेरियल तो नहीं थी अब साहब देखिए अब इसके बाद कालांतर में अगले दिनों में वो महिला मुझे दिखने लगी थोड़ा मुस्कुराहटों का आदान प्रदान भी हुआ इससे आगे अभी बात नहीं बढ़ी है मगर खैर बढ़ेगी भी नहीं ये बात भी निश्चित है क्योंकि अब इस ये जो पॉडकास्ट है ये मेरी पत्नी भी सुनेगी और जब सुन लेंगी तो उसके बाद डेफिनेट है कि वो मेरे उस समय पर नीचे जाना बंद करवा ही देंगी ये भी बात पक्की और या तो वो शायद मेरे साथ नीचे जाके दो तीन बार टहल भी लेंगी ताकि उस महिला जो है उसको सावधान हो जाए तो मैं बता ये रहा था कि इसे कहते साइलेंट बातचीत तो एक बात दूसरे बात आपको बताऊं ये भी फिर एक किसी व्यक्ति से संबंधित है जब आप इस तरह की साइलेंट बातचीत कर रहे हो तो मैंने आपसे कहा ना उस व्यक्ति के कुत्ते से बात करिए हम साहब बहुत कम उम्र में ये ये, ये जिसे कहते हैं ना ये कला सीख गए थे हम साहब अक्सर हम गया में पोस्टेड थे नौकरी कर रहे थे और अक्सर बनारस आते तो गया से बनारस आने के लिए आपको जो ट्रेन मिलती थी उसका नाम था डीलक्स एक्सप्रेस और डीलक्स एक्सप्रेस में कुछ डिस्टेंस था तो उसके चलते आप सेकेंड क्लास का टिकट नहीं ले सकते थे बल्कि चेयर कार का टिकट ले सकते थे तो साहब हम चेयर कार का टिकट लेते थे उस जमाने में टिकट विकट मिल जाता था इतनी भीड़ नहीं थी चेयर कार में बैठ जाते चेयर कार में जब आप बैठते हैं तो सब कुर्सियाँ एक ही ओर को मुँह होती हैं आमने सामने की तो होती नहीं तो भैया अगर किस्मत से ऐसा होता था हमारे साथ कि चेयर कार वो, वो ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली आती थी अब भाई साहब बड़े शहर से बड़े शहर में जो ट्रेनें जाती हैं उसमें एसी क्लास में जो लोग बैठते हैं सवारियाँ वो थोड़ी अच्छी होती है भाई साहब देखने में मतलब हम आपको ये भी एक समझ लीजिए टिपी है तो ये समझ के आप समझिए कि जब हम उस ट्रेन में घुसते थे चूंकि गया से बनारस का डिस्टेंस बहुत कम था तो कोई सीट उट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे हम ये देखते थे कि कहाँ बैठना सबसे सुविधाजनक है अब साहब वहां पर जब बैठते थे तो अक्सर ऐसी सीट पे बैठते थे जहाँ पे आगे कोई मतलब ऐसी भली महिला हो जिनके साथ में कोई बच्चे वगैरह हों तो साहब वो जब बच्चे पीछे बच्चे तो सीधे बैठते नहीं वो साहब पीछे झांकते थे तो अब साहब सबसे अच्छा तरीका यह होता था कि आप उन बच्चों से हलो करने लगिए बस भैया वो हलो करते करते दो घंटे के अंदर अंदर आप तो मतलब आप हलोक करने ही लगते थे सभी के साथ पूरे सारे पैसेंजर्स के साथ तो ये कोई मतलब नहीं था मगर एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि बात आगे बढ़ाने का तरीका साहब इसमें एक मैंने आपसे कहा था ना कि दो बातें इसमें दूसरा मुद्दा यह आता है कि आपको प्रशंसा करनी है अब आप किस चीज की प्रशंसा करिए देखिए जो चीज आपके लिए नेचुरल हो उस पर प्रशंसा करिए मसलन अगर आप मुझसे कहें कि मैं किसी व्यक्ति के कपड़ों की प्रशंसा करूं तो यह मुझसे होगा नहीं क्योंकि मुझे कपड़ों का सेंस नहीं मैं मुझे यह नहीं मालूम है कि लाल पैंट के साथ में हरी कमीज चलेगी या नहीं चलेगी तो इसलिए अगर मैं गलत प्रशंसा कर बैठूंगा तो वो हमारा जो प्रयास है वो भी असफल हो जाएगा तो अब मैं प्रशंसा किस चीज की कर सकता हूं उस चीज की कर सकता हूं जिसके बारे में मैं कुछ जानता हूं तो भाई साहब आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा अगर आप भी मेरी टिप के बारे में कुछ मतलब जिसे कहते हैं इस्तेमाल करने के इच्छुक हों तो साहब मेरी तरह ही अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रशंसा करना शुरू करिए तो अब मैं आपको यह बता रहा था कि ये मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है ये मेरा व्यवहार है अब आप कहेंगे कि भैया आप तो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे आप तो व्यवहार बताने लगे नहीं मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह व्यवहार किस इंफ्लुएंस से मेरे ऊपर आया साहब ये व्यवहार मैंने जो था ये ऑब्जर्वेशनल इंफ्लुएंस से सीखा है मैंने देखा कि कुछ चंद हमारे सफल मित्र यानी सफल मित्र मतलब वो मित्र जो इस कला में माहिर हैं वो लोग कैसे ये टेक्निक का इस्तेमाल करते थे तो साहब एक बात तो ये हो गई अब आपको दूसरा अब फिर एक सीरियस मसले पर जाता हूं मुझे आ, मुझे बच्चों को पढ़ाने का बेहद शौक है पढ़ाने का मतलब अपना ज्ञान छांटने का जिसे कहते हैं देखिए बहुत ज्ञान तो मेरे पास है नहीं मगर जो भी थोड़ा बहुत है मैं चाहता हूँ कि उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करूँ बांटूं। तो लोग अब और तो कौन मुझे मिलेगा अब कभी कभार दो चार छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो उनके साथ अपना ज्ञान बाँट लेता हूँ शेयर कर लेता हूँ कुछ लोग इसको अपना ज्ञान बघारना कहते हैं मैं बघारना उघारना नहीं कहता हूं मैं यही कहता हूं भैया जो मेरे पास है मैं उसको बांट रहा हूं तो सब इसमें एक सवाल उठता है कि बच्चों को जब मैं बात करता हूं तो उनसे कहता हूं भाई साइंस आप जब भी पढ़िए तो हमेशा व्हाई व्हाट और हाउ हर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें उसके बारे में वाई व्हाट एंड हाउ ये पूछिए और आपको आपके जो जवाब हैं वो वही आपको साइंस एक्सप्लेन कर देंगे और इसके मैं तरह तरह के उदाहरण देता हूं अब आप सोचेंगे ये what and how ये है क्या चीज ये चीज है ये हमारे उपर, हमारे ऊपर एक गुरु जी है मैं गुरु जी का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं वो हैं श्री बचाओ सिंह जी बचाओ सिंह जी हमारे भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के गुरु थे और उन्होंने मुझको ये सिखाया कि आपके हर वाई एंड वॉट तथा हाउ इसका जो जवाब है वही फिजिक्स है आप जैसे ही ये सवाल करना शुरू करेंगे वाई एंड हाउ और आपको जो जवाब मिलेगा वही उसका फिजिक्स है और मैं आपको ये बता सकता हूं साहब कि मुझे भौतिक शास्त्र फिजिक्स जो था वो बहुत प्रिय सब्जेक्ट था अब तो खैर भौतिक शास्त्र कहीं आगे निकल चुका है पढ़ाई के मामले में तो मैं ज़्यादा साइंस मतलब ज़्यादा उसके कैलकुलेशन वगैरह में तो नहीं जा सकता हूं मगर मैं यही कह सकता हूं कि भौतिक शास्त्र जो था वो मेरा आज भी सबसे प्रिय सब्जेक्ट है और उसी के चलते मैंने एमएससी फिजिक्स भी किया और बजिद यानी जबरन मैंने एम फिजिक्स किया तो मैं गुरु जी के लिए आभार व्यक्त करते हुए यह बताना चाहूंगा कि मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज वाई हाउ एंड व्हाट इसने बहुत मदद किया और यह प्रभाव वहां से मिला अच्छा एक प्रभाव मुझे अपने पिताजी से मिला पिताजी से तो बहुत कुछ मिला है मगर एक बहुत स्पष्ट बात मिली वो स्पष्ट बात थी कि आपको किसी के भी उधार को रखना नहीं है यानी इफ संबडी हैज डन एन ऑब्लीगेशन टू यू तो आपको उस ऑब्लीगेशन को एक बार में चुकता नहीं कर देना है क्योंकि जब वो ऑब्लीगेशन आपके ऊपर किया गया तो उसका प्रभाव सारी उम्र आप पर पड़ता रहा यानी मसला अगर किसी ने आपको पढ़ाई में थोड़ी मदद की तो भाई साहब उसकी उस मदद की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि आप केवल उस क्लास में पास हो गए हो बल्कि उसका बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ कि आप उस क्लास में पास हुए फिर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा आप उसमें पास हुए फिर उसके बाद आपको नौकरी मिली आपने पैसा कमाया आपने अपना परिवार चलाया वगैरह वगैरह वगैरह तो अगर उस व्यक्ति ने आपको उस समय मदद नहीं की होती तो क्या होता आपके साथ तो ये बात भाई साहब ध्यान रखनी है ऑब्लीगेशन को एक बार में चुकता नहीं किया जा सकता और ये ऑब्लीगेशन को चुकता नहीं करना मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिताजी से सीखा जिसने भी उनके ऊपर एहसान किया उन्होंने उस एहसान को याद रखा मैं भी प्रयास यही करता हूं कि यदि किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है तो मैं उसको ताजिंदगी याद रखू मैं अपने जीवन पे पड़े हुए प्रभावों की चर्चा ही अभी कर रहा हूँ इसलिए मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर बंद करता हूँ और आप मेरी बात चूंकि आपने इतनी देर तक सुनी तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और अगले हफ्ते मैं कुछ और ऐसे ही विषयों की अपने बारे में चर्चा करूँगा और साहब आपसे ये कहूँगा कि आप भी इन सब्जेक्ट्स पर विचार करिए सोचिए कि ये प्रभाव आपके ऊपर मतलब जो भी आपका जीवन में लाइफस्टाइल है वो कहाँ से आया और उसके बारे में बात करिए हो सके तो मुझसे बात करिए नहीं तो किसी न किसी से बात अवश्य करिए देखिए यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मन की बात कहते हैं तो अब वो मन की बात कह रहे हैं हम भी मन की बात कह रहे हैं तो साहब हम ये कहेंगे आप भी अपने मन की बात कहिए क्योंकि बात करते रहेंगे तो बात चलती रहेगी इसी के साथ अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए चलता हूं नमस्कार चाहेंगे आप ही